अपेंडिक्स 7 पेज नंबर 143 अगर आपको लगता है कि आपका खाता हैक कर लिया गया है मुझे दिखता है कि अमरीकी जनता डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनेगी मुझे जान पड़ता है कि इस चुनावी नतीजे से लाखों लोगों में बेचैनी होगी मुझे प्रतीत होता है कि इस बार की लड़ाई में 10 सैनिक मर गए मुझे मालूम होता है कि वे आपस में लड़े हैं